भारत आदि पर्व महाभारत अधिक सततमो शतमोध्याय पांडवों और कुंती का द्रुपद के घर में जाकर सम्मानित होना और राजा द्रुपद द्वारा पांडवों के शील स्वभाव की परीक्षा दूतुवाच जन्याथम द्रुपदेन राजा विवाह हेतुपंस्कृत तो ऋतसर्वकार कृष्णाम तद्रैव चि न कार्यम दूध बोला महाराज द्रुपद ने विवाह के निमित्त बरातियों को जिमाने के लिए उत्तम भोजन सामग्री तैयार कराई है अतः आप लोग संपूर्ण दैनिक कार्यों से निवृत्त हो उसे पाए राजकुमारी कृष्णा को भी विवाह विधि से वही प्राप्त करें इसमें विलंब नहीं करना चाहिए इमे रथा कांचन पद्मेत्रा सदस्वयुक्ता वसुधाधिपारहां समारूह समेत सर्वे पांचाल ये तत्वर्णमय कमलों से सुशोभित तथा राजाओं की सवारी के योग्य विचित्र रथ खड़े हैं इनमें उत्तम घोड़े जुते हुए हैं इन पर सवार हो आप सब लोग महाराज द्रुपद के महल में पधारें वै सम्पायनवाच ततः प्रयाता कुरपुंगवास्ते पुरोहितं तम, तम पर सर्वे आस्था जान महांतिता कुष्णा चहकयानी वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मे जय वहाँ वे सभी कुरुश्रेष्ठ पांडव पुरोहित जी को विदा करके उन विशाल रथों पर आरूढ़ हो राजभवन की ओर चले। उस समय कुंती और कृष्णा एक साथ एक ही सवारी पर बैठी हुई थी सुतवाक्याोहित जिज्ञासमा द्रव्या भारत उस समय धर्मराज धर्मराजिष्ठिर ने जो बातें कही थी उन्हें पुरोहित के मुख से सुनकर उन कुरश्रेष्ठ वीरों के शील स्वभाव की परीक्षा के लिए राजा द्रुपद ने अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया फलान माल्यान तथा तो संस्कृतानी वर्माण चरमान तथा तो सना गास राजन गास्व राजथ चज्जो बिजाचान्यासीमित्त अन्पेशन्यपेश्यु सर्वाण कृतियाखि क्रीड़ा तत्र यानी तत्र। तत्रोपजहार राजा राजन सब प्रकार के फल सुंदर ढंग से बनाई हुई मालाएं, कवच ढाल आसन गौवें रस्सियाँ बीज एवं खेती के अन्य सामान तथा अन्य कारीगरियों के सब सामान पूर्ण रूप से वहां संग्रहित किए गए थे इसके सिवा खेल के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती है उन सबको राजा द्रुपद ने वहां जुटा कर रखा था वर्मा चर्माणी चानुमंते खड्गा रथास्त्रा धनुंसी चाग्राणीसरा चेत्र सत्तेष्टया कांचनभूषण प्राभशुंड्या परश्रथ साक तथ श्यासनोत्तमस्तुव तथा वासो विविध दूसरी ओर कवच चमकती हुई ढाल तलवारे बड़े बड़े विचित्र घोड़े तथा रथ श्रेष्ठ धनुष विचित्र बाण विचित्रबाण भूषित शक्तियां एवं अष्टियां फ्रास भुशुंडियाँ फरसे तथा सब प्रकार की युद्ध सामग्री उत्तम वस्तुओं से युक्त से आसन और नाना प्रकार के वस्त्र भी वहां संग्रह करके रखे गए थे कुंते तो कृष्णा अंतपुरं सां अंतपुरुपस्याभेशता कौरवराजपत्नी प्रत्यर्चया सुन सह कुंती देवी सती साथ भी कृष्णा को साथ ले द्रुपद के रणवास में गई वहां के उदार हृदय स्त्रियों ने कौरवराज पांडू की धर्मपत्नी का बड़ा आदर सत्कार किया तां सिंह विक्रांत गति तिह विक्रांतती रिख मतभाक्षा नजनोत्तर गूढ़ोत्तरा भुजगेन्द्रभो प्रलंब बाहूंपुरश्रवीरान्ज सचिवाश पुत्र सुहृद तथा प्रेस्याखिल राज सपेतुतीतीव राजन पांडवों की चाल ढाल सिंह के समान पराक्रम सूचक थी उनकी आंखें चर्म के समान बड़ी-बड़ी उन्होंने काले मृगचर्म के ही दुपट्टे रखे थे उनकी हसली की हड्डियां मांस से छिपी हुई थी और भुजाएं नागराज के शरीर के समान मोटी एवं विशाल थी उन पुरुष सिंह पांडवों को देखकर कर राजा त्रुपद उनके सभी पुत्र मंत्री इष्ट मित्र और समस्त नौकर चाकर ये सब के सब वहाँ बड़े ही प्रसन्न हुए ते तत्वीरा परमासन शु सपादपीठेशभिशंखमा यथानुपूर्व विभुर् नाग्र तथा महारहेशन विस्मत वे नरश्रेष्ठ वीर पाण्डव वहाँ लगे हुए पादपीठ सहित बहुमूल्य श्रेष्ठ सिंहासनों पर बिना किसी हिचक या संकोच के मन में तनिक भी विस्मय न करते हुए बड़े छोटे के क्रम से जा बैठे उच्चावचं पार्थिव भोजनेशु जाप्युपज तपस्वक्ष और सुंदर पोशाक पहने हुए दास-दासी तथा रसोइयों ने सोने चांदी के बर्तनों में राजाओं के भोजन करने योग्य अनेक प्रकार की सामान्य और विशेष भोजन सामग्री लाकर परोसी ते त्रुक्ता पुरुष प्रवेरा यथात्म काम सुभृत प्रतीता उत्तर सर्वाणी वसून साग्रामीक विविर्न भी मनुष्यों में श्रेष्ठ पांडव वहां अपनी रुचि के अनुसार उन सब वस्तुओं को खाकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए राजन तदनंतर वहां संग्रह की हुई अन्य सब वैभव भोग की सामग्रियों को छोड़कर वे वीर पहले उसी स्थान पर गए जहां युद्ध की सामग्रियां रखी गई थीं कल्लक्ष द्रुपदस्थ पुत्रो राजा चर्वे सह मंत्रुख्यय समर्थयामा स्वरूपे तिरहृष्ठा कुंते सुतान पार्थिवराजपुत्रा जन्मेजय यह सब देख कर राजा द्रुपद राजकुमार और सभी प्रधानमंत्री बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि ये राजकुमार कुंती देवी के ही पुत्र हैं यही श्री महाभारती आदि परमढ़ वैवाहिक परमणि युधिष्ठिर आदि परीक्षण श्रीनव्यधिक सततमो अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में युधिष्ठिर आदि की परीक्षा विषयक एक सौ तिरानवेवा अध्याय पूरा हुआ